शांति शांति ईश्वर के स्वरूप को समझने के लिए महर्षि पतंजलि ने दो सूत्रों के माध्यम से स्पष्ट किया है ईश्वर का क्या स्वरूप है और इसके साथ साथ में यह भी बताया है कि आत्मा यानी मनुष्य और ये संपूर्ण ब्रह्मांड अलग अलग पदार्थ हैं और ईश्वर भी अलग है ईश्वर को अलग स्पष्ट किया है और मनुष्य रूपी आत्मा को जिस शरीर में आत्मा है जिसको हम हम आज मनुष्य कहते हैं उस मनुष्य को ईश्वर से भिन्न बताया और उसके साथ साथ में इस संपूर्ण ब्रह्मांड को भी इन दोनों से भिन्न बताया है यानी ईश्वर अलग है आत्मा यानी जीवात्मा मनुष्य अलग है और संसार अलग है तीनों अलग अलग पदार्थ हैं और इसके साथ में यह स्पष्ट किया है ईश्वर का क्या स्वरूप होता है ईश्वर का स्वरूप किस प्रकार होता है और आज हम जिस रूप में ईश्वर को मानते हैं उससे सर्वथा भिन्न है ईश्वर जो महर्षि पतंजलि स्पष्ट कर रहे हैं क्लेश कर्म विपाकाशयी अपरामृष्ट पुरुष विशेषः ईश्वरः क्लेश कर्म विपाकाश यमृष्ट पुरुष विशेषः ईश्वरः कहा है और 25वें सूत्र में तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम इस सूत्र के माध्यम से ईश्वर को सर्वज्ञ स्पष्ट किया है ऐसा ईश्वर है जो क्लेशों से क्लेशों से होने वाले कर्मों से कर्मों से प्राप्त होने वाले फलों से और फलों के माध्यम से उत्पन्न होने वाली वासनाओं से यानी संस्कारों से सर्वथा भिन्न है और वह सर्वज्ञ है और इसके साथ साथ ये भी स्पष्ट किया है ऐसा ही ईश्वर संसार को बनाने वाला होता है यही ईश्वर इस संसार को बनाया है इस ईश्वर के माध्यम से संसार बना है संसार अपने आप नहीं बना महर्षि वेदव्यास ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया है सृष्टि को बनाने वाले ईश्वर हैं सृष्टि की रचयिता है उत्पादक है जिसने संसार को बनाया और संसार को बना करके ये भी किया है कि संसार में जितने पदार्थ हैं उन पदार्थों को समझने के लिए ज्ञान भी दिया है वेद दिया है वेद का उपदेश किया है और पदार्थों के जानकारी के साथ साथ में यह भी उपदेश किया है कि उचित कैसे होता है अनुचित कैसे होता है यानी न्याय किसे कहते हैं अन्याय किसे कहते हैं धर्म किसे कहते हैं अधर्म किसे कहते हैं पाप किसे कहते हैं पुण्य किसे कहते हैं ये जो न्याय अन्याय है धर्म अधर्म है पाप और पुण्य है उचित अनुचित है इसका बोध भी ईश्वर ने सृष्टि के प्रारंभ में हम सब के कल्याण के लिए प्रस्तुत किया है उस समय जितने भी पुरुष थे उनमें सबसे श्रेष्ठ जो हुए हैं उनको परमपिता परमात्मा ने साक्षात वेद का ज्ञान दिया है और उनके माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है जो धर्म का उपदेश प्राप्त हुआ है और वो धर्म वो ज्ञान उन्होंने अन्य पुरुषों को दिया है और परंपरा से आज तक वही वेद ज्ञान आज सुरक्षित है और जिस वेद को देने वाले परमपिता परमात्मा को जिस धर्म का उपदेश करने वाले परमपिता परमात्मा को हम भुला करके किसी और को स्वीकार करने की चेष्टा नहीं करना यानी ईश्वर को छोड़ करके किसी भी मनुष्य को ईश्वर नहीं मानना इसलिए महर्षि पतंजलि ने एक बहुत बड़ी बात कही है छब्बीसवें सूत्र में वो कहते हैं जिस ईश्वर ने हमें वेद का ज्ञान दिया जिस ईश्वर ने धर्म का उपदेश किया है उचित अनुचित का उपदेश किया है ऐसे ईश्वर को हमें गुरु मानना चाहिए वह ईश्वर हमारे गुरु हैं इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं स एष पूर्वेशम अपी गुरु कालेन अन्वच्छेदात यह छब्बीसवा सूत्र है महर्षि पतंजलि स्पष्ट शब्दों में कहते हैं ईश्वर सब का गुरु है स एष है पूर्वेश्यामी गुरु काले न अनवच्छेदात वो कहते हैं ईश्वर हम सब का गुरु है और ईश्वर को ही अंतिम गुरु मानना है ईश्वर को सबसे बड़े गुरु के रूप में स्वीकार करना है ईश्वर से बड़े गुरु और कोई नहीं हो सकता इस बात को हमें समझना है ईश्वर गुरु इसलिए है क्योंकि उसने वेद का उपदेश किया है धर्म का उपदेश किया है इस बात को हमें समझना है आज जिसको हम न्याय कहते हैं हमने जिसको न्याय स्वीकार किया और जिसको अन्याय स्वीकार किया आज हमने जिसको धर्म स्वीकार किया जिसको अधर्म स्वीकार किया यहां धर्म का अर्थ न्याय है जो वर्तमान में संसार के लोग मत को संप्रदाय को धर्म के रूप में मानते हैं उस धर्म की चर्चा में नहीं कर रहा हूं यहां धर्म का अर्थ है न्याय जो आज जिस न्याय को हम स्वीकार करते हैं उस न्याय को मनुष्य मात्र स्वीकार करते हैं जिसको मैं मैं न्याय मानता हूं जिसको मैं उचित मानता हूं उसी को संपूर्ण ब्रह्मांड में रहने वाले मनुष्य मात्र स्वीकार करेंगे न्याय को सभी स्वीकार करते हैं उचित को सभी स्वीकार करते हैं सत्य को सभी स्वीकार करते हैं जो सत्य है वही न्याय है जो सत्य न्याय है वही धर्म है और जो सत्य न्याय धर्म है वही पुण्य है और इसके विपरीत पाप है इसके विपरीत अन्याय है इसके विपरीत अधर्म है इसके विपरीत अनुचित है ये सब पर्यायवाची शब्द हैं, एक ही अर्थ को बताने वाले शब्द है आज पूरा संसार जिसे न्याय के रूप में स्वीकार करता है जिसे अन्याय के रूप में स्वीकार करता है जिसे सत्य के रूप में स्वीकार करता है जिसे असत्य के रूप में स्वीकार करता है जिसे पुण्य के रूप में स्वीकार करता है जिसे पाप के रूप में स्वीकार करता है ये जो बोध है ये जो जानकारी है आज जो हमारे पास में है हमारा अपना नहीं है इस बात को समझना है आज जो हमारे पास जानकारी है हमारे पास में जिस प्रकार की जानकारी है उस जानकारी को हमने सीखा है अपना नहीं है क्योंकि हम तो हम हैं हमारे पास में इस प्रकार की जानकारी नहीं है सीखने पर यह जानकारी आई है और और हमने सीखा है तो किसी न किसी से सीखा है अ, अन्यों से सीखा है दूसरों से सीखा है आज जो कुछ भी व्यक्ति वर्तमान में है और जिनके पास जो जानकारी है वो जानकारी उनकी अपनी नहीं है उन्होंने अन्यों से दूसरों से सीखा है और उन अन्यों ने अन्यों से सीखा है यानी जिनसे हमने सीखा है उन्होंने भी किसी औरों से सीखा है और उन औरों ने भी औरों से सीखा है और उन्होंने पूर्वजों से सीखा है हाँ इस बात को समझने का प्रयत्न करना उन्होंने पूर्वजों से सीखा है और उन्होंने भी अपने पूर्वजों से सीखा है और इस परंपरा को आप आगे बढ़ाते जाइए सबसे पहले जब मनुष्य आया इस संसार में सबसे पहले जब इस संसार में मनुष्य आया है तो उसने किससे सीखा किसी ना किसी से सीखना होगा अपने आप ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकते हाँ आज हमने जो जानकारी प्राप्त किया है उस जानकारी के आधार पर हम किसी नए ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं पर हमारे पास में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है तो हम ऐसा ज्ञान कभी प्राप्त नहीं कर सकते और ये सिद्ध है किसी भी मनुष्य को आप ऐसे स्थान में रख करके उसको बड़ा कर दीजिएगा उसको कुछ भी नहीं आ सकता बिना सिखाए कुछ भी ज्ञान नहीं हो सकता बिना सिखाए कुछ भी ज्ञान नहीं आ सकता यदि पशुओं के बीच में मनुष्य को रख दिया जाए उसको वहीं पर बड़ा कर दिया जाए तो पशुओं से वो सीखेगा उतना ही ज्ञान उसको आएगा और उसको जीवन भर पशुओं में रख दिया जाए वो ऐसी प्रगति कभी नहीं कर सकता जैसी प्रगति आज हम कर सकते हैं क्योंकि हम मनुष्यों के बीच में हैं, इसलिए मनुष्यों से जो हमको जानकारी प्राप्त होती है और वह जानकारी परंपरा से हमको प्राप्त हुई है वो जो परंपरा है अंतिम स्थिति में जाइए जब सृष्टि बनी है उस समय जब मनुष्य आया है उस मनुष्य को किसी न किसी ने सिखाया अवश्य है बिना सिखाए किसी भी व्यक्ति को ऐसी जानकारी नहीं हो सकती इस बात को समझ करके हमें चलना है इसलिए सबसे पहले परमपिता परमात्मा ने ही हमें ज्ञान दिया है उस समय जो भी व्यक्ति थे उन व्यक्तियों को ईश्वर ने जानकारी दी है जिसने इतने बड़े संसार को उत्पन्न किया हो और इतने बड़े संसार को उत्पन्न करके इस संसार का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए इसका प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए यह ना बताए तो बनाने वाले ने जो बनाया है वो उचित नहीं किया और आप उदाहरण देखिएगा वर्तमान में संसार में जितनी भी कंपनियां हैं जो अपने अपने प्रोडक्ट को बना रही हैं, जो कंपनियां हैं जो माल बना रही है जो पदार्थ बना रही हैं वो कंपनियां वो केवल बना करके यू छोड़ती नहीं है सिखाती भी है अगर कोई वस्तु बनाती है कोई भी कंपनी उस वस्तु को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए कैसे प्रयोग करना चाहिए वो सिखाएगी अगर वो नहीं सिखाती है तो वो कंपनी नहीं चल सकती और बिना सिखाए किसी भी वस्तु का प्रयोग हम नहीं कर सकते उसका इस्तेमाल ढंग से नहीं कर पाएंगे आज इतने पदार्थ हमारे पास में है चाहे वो किसी भी पदार्थ को देखकर देख, देख लीजिएगा उनका इस्तेमाल करना वो कंपनी सिखा रही है आप मोबाइल को, को ले लीजिएगा आप कैमरा को ले लीजिएगा आप गाड़ी को लीजिएगा आप किसी भी पदार्थ को लीजिएगा जो कंपनियां बना बना करके हम सबको दे रही हैं, वो कंपनियां उनके इस्तेमाल के लिए भी सिखा रही है तो कोई भी कंपनी कोई पदार्थ को बनाती है तो उसको सिखाती भी है इसी के लिए ये बुकलेट्स होते हैं वस्तु के साथ साथ एक बुकलेट भी प्राप्त होता है उसमें ये सिखाया जाता है बताया जाता है ये विधि बताई जाती ये वस्तु किस प्रकार से बनी है और इसका इस्तेमाल किस किस प्रकार से करना चाहिए वो सब कुछ सिखाती है वो कंपनी जब एक मनुष्य के द्वारा बनाई गई कंपनी कुछ वस्तुओं को बना करके उन वस्तुओं का इस्तेमाल करने के लिए सिखा रही है वो कंपनी तो परमपिता परमात्मा ने इतने लंबे चौड़े संसार को बना करके केवल ऐसे छोड़ देता है और ये संसार बुद्धिमत्ता पूर्वक बना हुआ है और इस बुद्धिमत्ता पूर्वक बने हुए संसार का प्रयोग यदि बुद्धिमत्तापूर्वक हम नहीं करते हैं तो इस संसार से सुख लेने के स्थान पर दुखी ले पाएंगे उल्टा प्रयोग करेंगे यदि किसी अनाड़ी व्यक्ति के आदमी कोई अच्छा साधन अच्छा इंस्ट्रूमेंट दे दिया जाए तो उसको वो दुरुपयोग करेगा उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा उसको वो खराब कर देगा और उससे दुख लेगा एक मोटा सा उदाहरण दीजिएगा आजकल लैपटॉप जो बहुत प्रचलित हो गए हैं और उसके ऊपर थोड़ा सा पानी लग जाए उसको साफ करना है अथवा यूं कहिए उसके ऊपर कुछ ऐसा गिर गया है उसको साफ करने के लिए यदि किसी अनाडी को दे दिया जाए देखो जी इसमें से ये जा नहीं रहा है ये मल निकल नहीं रहा है तो ले जा करके बाल्टी के अंदर डुबो सकता है हाँ ऐसा हो सकता है हो भी रहा है वर्तमान में जब उसको सिखाया नहीं गया उसको बताया नहीं गया है तो वो लैपटॉप को ले जाकर के पानी के अंदर डुबो के रख देगा कुछ समय तक डूबा रहेगा तो शायद ये मैल निकल जाए उसको बोध नहीं है जानकारी नहीं है बिना सिखाए किसी भी व्यक्ति को ज्ञान नहीं हो सकता इसलिए कोई भी कंपनी कोई पदार्थ बनाती है वो सिखाती भी है इस दृष्टि कौन से इस बात को समझने का प्रयत्न करना है कि संसार को बनाया गया है और किसी के बनाने पर ही बना है और बनाने वाले ने इस संसार का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए उसने सिखाया भी है और सिखाया है तो किस प्रकार सिखाया है उसने हमें भी एक बुकलेट दिया है एक वेद दिया है यानी ऐसा बुकलेट दिया है जो सृष्टि के आरंभ में दिया है और उसमें जो कुछ भी है वो सृष्टि में और सृष्टि में जो कुछ भी है वो वेद में है वेद में जो कुछ भी है वैसा ही सृष्टि में और सृष्टि में जैसा है वैसा ही वेद में है और वेद से पुरानी और कोई पुस्तक वर्तमान में नहीं है इसलिए ये जो वेद का ज्ञान हमको प्राप्त हुआ है सृष्टि के आरंभ में प्राप्त हुआ है और ईश्वर ने दिया है ईश्वर ने बताया है ईश्वर ने उपदेश किया है और उसी वेद ज्ञान को प्राप्त करके ऋषियों ने अन्य मनुष्यों को दिया और उन्होंने अन्यों को दिया है और इसी परंपरा से आते आते आते आज हम तक पहुंच गया है हाँ मध्यकाल में कुछ व्यवधान हुआ है मध्यकाल में कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है कुछ स्वार्थी लोगों ने वेदों को छुपाने का प्रयास किया है वेदों को पढ़ाया नहीं गया है इस वजह से इस कारण से मध्यकाल में कुछ लोगों ने पढ़ाई बंद कर दी है इसलिए मध्यकाल में बहुत सारे लोगों ने ज्ञान विज्ञान को प्राप्त नहीं किया है उस कारण से अनाड़ीपन बीच में आ गया उस अनाडीपन को आज हमने सबने दूर किया है फिर भी आज और भी अशिक्षित बहुत सारे लोग हैं जब अशिक्षित लोग होते हैं तो अनर्थ होता है इसलिए सारे के सारे देश इस बात को स्वीकार करते हैं कि सबको शिक्षित करना चाहिए सबको पढ़ाना चाहिए और प्रत्येक देश इस विषय में मेहनत कर रहा है पुरुषार्थ कर रहा है इसलिए बिना सिखाए कोई भी ज्ञान व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता ईश्वर आदि गुरु है वो सबका गुरु है Hello oh. र्व शांति शांति शांति शामा शांतिरे दि ओ शांति शांति शांति